जाना मैं हम शेवदे मैने निधि मैने निधि कर्म फल लक्षण करो फल रूपा निधि निधि प्रार्थित जैसे दुनिया निधि की मांग करते हैं प्रार्थना करते है, धन दौलत की उसी प्रकार ऐसी यह पद भी क्या है प्रार्थनीय पद था अतएव इसको निधि के समान कहा जाता असो अनित्य अनित मानित्यार और ये जो निधि है वो अनित्य है ये हमें अच्छी तरह से जानता भी था नौकरी तो मिले उसमें बेचार लगा हुआ है उसमें अब ब्रह्म होने के बाद भी प्रार कर्म बन गया वो अब भुगत रहा है चाहो ना चाहो प्रार कर्म लोग संग्रह में घर के कर रहा है बेचार वो इधर ब्रह्मचिंतन भी कर रहा है उधर कर्म कांड भी करते रहा उपासना और कर्म भी करते रहा जी बार बार यहाँ आपने देखा पहला अधिकारी के लिए क्या कहा है यावत ब्रह्म ज्ञान अनुभूति नहीं होती परिणाम स्वेच्छापूर्वक कर्म त्याग नहीं करनी चाहिए कर्म करता बिना लेकिन उधर गुरु अचानक हो गई ब्रह्म ज्ञान अनुभूति रून क्या करें उधर कर्म भी कर रखा था उसका फल बगोतरा इसलिए निष्काम भाव करने के लिए कथा नहीं को तो निष्काम भाव से कर्म जब सकाम भाव से करेगा और बीच में जब ब्रह्म ज्ञान हो भी जाए तो भी वो फा यही तात्पर्य हाँ व्यक्ति तो के, के, दि तो के अंदर उसकी प्रवृत्ति के अंदर क्या है स्थिति कर, उसकी स्थिति को देखो भगवान क्या थे सुख दुख को समय करवा लाभालभ हो हो भैया नहीं श्रद्धा बंत हो अनसुय तो क्या क्या विशेषण दिया है और यहाँ पर पता लग गया ना यहाँ छत्तीस लोग पढ़ रहे हैं तो असुया हो रही है गुणों में भी दोष अविष्कार करने की चेष्टा कर रहे हैं है, है कहते वो, जा, वो जहाँ जाएगा वहाँ मैं नहीं जाऊंगा अरे किस बात की भाई अभे जी है बुद्धि में यमराज ये तो नहीं कहता हे नच कहता तू तो प्रसाद हो गया तू जहाँ जाएगा प्रवचन देगा मैं वहाँ नहीं आऊंगा ये ब्रह्मज्ञान का फल है क्या इसलिए इन चीजों को दुरुपयोग करते हैं, इन स्थितियों को लोग दुरुपयोग करते हैं इसी को कहा स्व अज्ञान अतिव्र इसलिए कहा जाता है किस बात का विरोध है जहाद वृत्ति है यमराज जी को कोई भेद बुद्धि हुई कहीं भी किसी वृगाड़ ही किसी के भी साथ बल्कि मांडव ऋषि ने अभिशापराजी को ने मांडव ऋषि के साथ कोई अन्याय नहीं किया विदुर जन्म लिया मानसिक धारण कर लिए और उस पद में रहते हुए अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा या मानवीय शरीर धारण कर यहाँ दिला करते वक्त भी अपने याम्य पद को संभाल के रहे है दम इसके जो कहते हैं कर्म फल स्वरूप केवल कुछ नहीं है हम ब्रह्म है का क्षमता है इसीलिए कहना इसको कु तर्क है कुछ इसता है और वेदांत का आशुरी वेदांत इसको कहा जाता है इसी को कहते हैं हम आशुरी वेदांत वेदांत की युक्तियों को गलत इस्तेमाल करना वो आशुरी वेदांत का कहा देवी वेदांत में ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता कोई कर अनेक जन्म का संस्कार है, कि आधार पर ब्रह्मानुभूति होती है और अनेक जन्मों से जिसने जिसनेकार से पालन करन करन कर अंत करण को शुद्ध कर रखा है उसके प्रारंभ में असू राग रहेगा क्या कभी नहीं हो सकता असंभव है नहीं तो के अंदर क्यों नहीं आता नहीं जो सत्य ध्रुवी इसलिए यहां ब्रह्मराजी ने कहा तो आदरिंग में ऐसे सदृत मिलना संभव इसलिए पहले कहा यही विद्या के माध्यम से अधिकारिक लक्षण बता दिया इसलिए भगवान ने मनुष्य नाम सदृष्ट सब कहा ही नहीं बार बार विचार आते ही तो तत्वविद्या बनने के लिए ही इतना परेशानी और तत्वानुभूति करने में कच्चित व्यक्ति मान तत्व। तत्वता जानने ही कोई कोई कर रहा है और तत्व तो भूति करके तत्व तो स्वरूप भी बन जाना उनमें पता नहीं कौन है मायका लाल नहीं इसलिए जो सच्चे होते ना जो तो महलेश्वर के नाम ली इसे बता रहा हूँ गणेशानंद तो जी जो सानसन के मामलेश्वर जी उन्नीस का ज्ञान यज्ञ में बहुत सुंदर बात कर इसलिए उनके प्रति सम्मान है बाह कुछ भी उनके प्रति कोई मतदा नहीं एक सच्चा एक व्यक्ति तो ऐसा है जो सच्चाई को स्वीकार उन्हें खुलाम खुलाम खुला मंच से कहा मैं इस पृथ्वी को धन्य मानता हूं यदि इस पृथ्वी पर एक भी श्रुति ब्रह्मिष्ठ है तो एक भी हम सब लिखते तो हैं लेकिन उस दिन यह पृथ्वी धन्य जिसे इस पृथ्वी पर कोई श्रुति ब्रह्मिष्ठ होगा इस ब्रह्मांड में तो जरूर है कभी तो ब्रह्मांड चल रहा है लेकिन पृथ्वी इस पर है या नहीं ये हम नहीं कर सकते यदि है तो धन्य पृथ्वी और हम उसको नमस्कार करते सच्चाई है ना इसको कहते हैं सब स्वीकार इतना भी स्वीकार कोई करे बहुत बड़ी बात है उनकी उन्नति निश्चित है लेकिन जो झूठे अहंकार अगर है वो तो आश्चर्य वेदांत वाला है तो इन्हीं बातों को लक्षित करने के लिए यह सब बात कह रहे हैं नहीं तो कहने क्या ज़रूरत यामराज जी को सीधा प्रश्न है जवाब दे तो ज्ञान लेकिन इनको गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए प्रारब्धे जो प्रारब्ध बन गया उसको आप निवारण नहीं कर सकते क्यूँकी पहले से तय हो जाता है जैसे बलि राजा के लिए कहा राजा बलि के लिए कहे तुम रसातल में रहो अगले कल्प में तुमको इंद्र बनना है अगले कल्प में तुमको इंद्र बनना है तब तक तुम रसातल में बैठे रहना और मैं तेरे भजन में कोई विग्रह करने नहीं दूंगा मैं द्वारपाल बोलूंगा साक्षात विष्णु बोलता है और उसको ब्रह्म ज्ञान भी हो गया वहां ब्रह्म ज्ञान भी दे दिया भजन बहुत तो अपने ब्रह्मा कर वृत्ति बना करके समाधिस्थ होकर बैठा हुआ है और उसके समाधि को भंग करने भगवान विष्णु साक्षात वहां धारण करके बैठे हुए लेकिन समाधि कब भंग होगी उसकी जब अगला कल शुरू होगा तब तो वह समाधि से बाहर आएगा और वो इंद्रपद को धारण करेगा पुराणों के द्वारा समझाया जाए इसीलिए तो वो बन गया प्रारब्ध उसके बाद वर्म ज्ञान हो गया इसलिए संचित नहीं रहा आगामी भी नहीं है किंतु जो बन गया प्रारब्ध जो उसने दान दिया त्रिलोक को तजन्य तो जो प्रारब्ध उसी समय उसके येदर पर प्राप्ति रूप प्रारब्ध बन गया अब हाँ बजे उसको रसातल में रखो जब पाताड़ में कहीं भी रे वजन है वो स्वरूपनिष्ठ है वो और जहां उसकी ड्यूटी का टाइम आएगा अपने टाइम में अपनी ड्यूटी करेगा प्रारब्ध तो है ना कुछ नहीं है स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता इसको हम पचास हजार बच्चा चुके हैं जैसे कि राम का एक्टिंग आप करोगे क्या आप भूल जाओगे मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता आचार्य शंकर उपल शास्त्र में लिखते है एक जगह पर कोई स्त्री का एक्टिंग करने माँ चुके ना स्तन हो गया ना गर्भ धारण कर सकता है कर सकता है कोई कोई सिंह का धार करके दिखा रहा है दुनिया को क्या वास्तव में आपको खाके बांस को बचा सकता है कुछ नहीं क्यों वो एक लीला मात्र है एक उसी प्रकार स्वरूप निष्ठ व्यक्ति शरीर धारण कर सरज लाएं करे ये तो कृष्ण किया राम ने किया या उनके स्वरूप में कोई च्यु हुई इसमें उनको अच्छुत कहते हैं और कभी अपने स्वरूप से च्युत तो नहीं होते सारी लीलाओं करते हुए भी सदा वो जानता है कि मैं अमुक हूं सच्चिदानंद सच्चिदान सकू दूसरा देखने वाले को भ्रांति हो सकता है ये तो सती को भ्रांति भी शिव जी समझाए यह सच्चिदान रूप है वो रो थोड़ी रहे तुमको जो रोना दिख करा है वो तुम्हारी भ्रांति है तो ये चीज है जब वास्तव में कह स्थिति में पहुंचने पर ही समझने में आता है तो हजारों बारिश दृष्टान्तों को देख रहे समझाने के बावजूद भी आप अनु रहता है बार बार वही प्रश्न आता है ये कैसा होगा ये कैसा होगा आपने सारे स्वप्न लीला करे लेकिन उस स्वप्न की लीला से आपके स्वर में कोई हानि हुई स्वप्न में आपका मौत भी हो गया लेकिन वास्तव में कि आपकी मौत हुई ये हो गई वो तो जगते कैसे समझ कुछ तो इसीलिए वो स्वरूप एक अलग चीज है वहां पहुंचने के बाद सब कुछ करते हुए और नहीं कर रहा है अन्य माने भी नो स्थिति हमें आई तब और पक्ष समझ में आएगा अभी तो समझने वाली बात बुद्धि से ग्रहण करने की कोशिश करना है कथो मैया नाचकार नहीं अनित अध अनित्य ही मैंने अध्रुवई नित्यं ध्रुवम दत्त तो नित्य की जो ध्रुव पद है उसको प्राप्त कोई नहीं कर सकता परम आत्मा क्या शेवरी परम आत्मा तो के शेवरी यू अनित्य तो सुखात्म के शेवरी परमात्मा नाम का शेवरी भी वो भी एक निधि है वो भी एक निधि के समान निधि है वह भी सभी मुमुक्षों के द्वारा प्रार्थनीय है अतएव निधि के समान है लेकिन दूसरा यश तो अनित्य सुखात्मक जो अनित्य सुखात्मक है निधि सऐव अनित द्रव्य प्राप्त थे वही अनित्य द्रव्यों के द्वारा में प्राप्त होता है ही यत ततः तस्मात जिसलिए ऐसा है इसलिए तस्मात मया जानता भी देखो मैं जानता थी मैं जानता था लेकिन भूल यही हुई सकाम कर दान दे रहा था बली उसके कामना तो है न सकाम होकर होकर किया, हो किया। तपस्या की क्यों क्योंकि उसका पीछे यही था ना कि मैं राजा के गोदी में बैठना चाहता हूं उसके योग्य बनू उसी के चक्कर में उसने सारी तपस्या तो करना सुरद्र बंगला में न राजवा कोठारी बोल दिया खाद के साढ़े से सोते रहता है गौशाला में सेवा नहीं किया था, गंगोत्री से उत्तर से, से गंगोत्री बिरसा तपस्या से तपस्या किए जो तेरे से बड़ा आश्रम बना, तो बना दे बना इन सकाम तपस्या थी इसलिए उसका फल भी मिल गया लेने से बावजूद उस तपस्या के साथ साथ भगवान के इसी कृपा हुई उनको बड़े महाराज जी जैसा संत मिल गए जो इस टिप्पण को लिखने वाले विष्णु जवान गिरिजी महाराज उन्होंने उनको सन्मार्ग में लगा के वेदांत में निष्ठा प्राप्त कराया तो ऐसा होता है ना ये सब दृष्टान्त मिल रहे हैं प्रत्यक्ष उपलब्ध दे इसलिए आप लोग भी किसी भी सकाम तपस्या करोगे तो अवश्य उसका फल मिलेगा उसका तो, तो भुगतना पड़ेगा चाहे कोई पद के लिए कर रहे हो वो तो जरूर मिलेगा इस जन्म मिल नहीं सकता है यदि आपकी कामना उतनी छोटी है तो बड़ी कामना है। पद तक भी मिल जाएगा जैसी पद की कामना वैसे इसलिए बार बार जोर दिया गया है सर्वद्र निष्काम भाव से मुमुख को कर्म करना चाहिए मात्र भी कामना जगने नहीं दे है ये तो आप देख बार बार चल रहा है वर्तमान में काम ऐसा क्रोध ऐसा ये वैरी इसे यहाँ कहते देखो जानता भी अनित न प्राप्त देती ये जानता था मैं अनित्य साधनों के द्रवा नित्य की प्राप्ति नहीं होती है ऐसा जानते हुए भी यदि नचिकेता चितो अग्नि ही ऐसा जानते हुए मैं नचिकेता अग्नि का चयन किया किसे अनित्य द्रव्य है पशुवादी स्वर्ग साधर भूतो अग्निर्वर्तिका कहने का मतलब स्वर्ग का विभिन्न पद प्राप्ति के योग्य साधन अनुभूता अग्नि को मैंने सिद्ध किया अनुष्ठान किया तेरा अहम अधिकार अधिकार्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गम नित्यम आपेक्षिक नित्यम प्राप्तवानी इसलिए मैं अधिकार को प्राप्त करके एक से अधिकार आप हो करके नित्य जो याम्य स्थान है स्वर्ग नामक जो है लोक में विद्यमान आपेक्षिक नित्यता वाला इस पद को मैंने प्राप्त किया तुम कैसे हो मैं तो जानते हुए भी सकाम कर्म कर दिया था सकाम कर्म किया लेकिन पाव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी उस तो सकाम कर्म फल होगा, भोग आज मैं इस आपेक्षिक नित्यत्व वाला याम्य पद को प्राप्त किया हूँ लेकिन तुम कैसे हो इतने महान विवेकी जगद प्रतिष्ठा कतरन्यम अभय पार स्म महदुर्गा प्रतिष्ठा दृष्टवा धृत्याधीर न चिकेत साक्षी तुम जो है काम की आपति को देखा काम के अंत को तुमने देखा काम जानित विनाशी है यह तुमने दृष्ट कैसा अन्वय होगा जगत प्रतिष्ठा और जगत का जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदेविक आत्म के सगत की प्रतिष्ठा जो आश्रय है सर्वात्म शुद्ध ब्रह्म उसको भी तुम समझ गए हो कि वास्तविक तत्व तो आत्म ही है ऐसा तुमने विवेक कर लिया नित्य अनित्य सम्यक विवेक हो गया काम को अनित्य और आत्मा को नित्य करके तुमने विवेक कर लिया है क्रत और अनंत्यम पारम कर्त कर्तु का जो फल होता है हिरण गर्भि पद कैसा है वो वो अनंत्यम वो अनंत्य इसका भी दो तो व्याख्या करेंगे अनंत अनंध्य, कर्तो और का अभय से छा अभय की जो पराकाष्ठा आत्मा ही है अभय का अंत्य स्वरूप ही आत्मा है और क्रतो अनंत वाला है क्रतो का जो फल है घृण गर्भ पद प्राप्ति वगैरह वह भी आनंद्यम आनंदे वह आनंदम और अभय का जो पार है पराकाष्ठा है वह आत्मा है कि तुम जानते हो अस्तम च महचम महतम ने अनिवार्य ऐश्वर्य संघतम चुन महत्ति महत अत्यंत निर्विषय ऐश्वर्य से सम्पन्न बहिर्ध होता है उसको भी तुम यही जाना क्योंकि ये भी वास्तव में क्या है गुरु कायम जान लिया वाक में जो है ना गति वाला है ये भी गति वाला अगत स्वरूप नहीं है इतना ही है कि की हिरण्य गर्भ पद प्राप्ति जब कर लो तो अनंत वर्षों तक उस पद में रहो, जैसे ब्रह्मा जी देख लो हिरण्य गर्भ पद प्राप्त है जो उनका भी विकेल पचास साल बीता है उनका वास्तव में स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है वर्तमान तो में नहीं स्वर्ण जयंती महोत्सव चल रहा है ब्रह्मा जी का क्यूँकी उनका इक्यावनवे वर्ष के पहला पहका 24 घंटे का भी जो दिन का भाग रात्री दिन के भाग का जो पहला प्रहर है उस पहले प्रहर के पहला मुहूर्त उस पहले मुहूर्त में भी पहली कला मैंने एग्जैक्ट बर्थ टाइम अभी चल रहा है उसके बर्थ डेट जो है जन्म दिवस जिस समय में वो जन्म उनका हुआ थे पद प्राप्त हुए और सृष्टि को आरम्भ किए थे वो सही वही समय इक्यानवे वर्ष का उनका चल रहा है उसमें देवी सात मनवंतर बीत चुके हैं और आठवें मनवंतर के अठाईसवा कलयुग में हम लोग राजमान है बड़ा अरबों अरबों वर्ष बीत गए उनके लिए इसलिए उनको अनंत पद प्राप्त कहा जाता है विस्तीर्ण गति वाला है है तो भी गति वाला जिस दिन उनकी अपनी सौ साल पूरी होगी उसके बाद वो भी मामला विधेयक मुक्ति में प्राणी इतना ही यह विशेषता है उतने साल बाद उनको विधेयक मुक्ति मिलेगी जीवन मुक्त भी है और प्रार कर्म के वजह ऐसी प्राप्त पदानुसार ऋणा जैसी हम राज्य क्रियाकलाप कर रहे हैं वो भी अपने सृष्टि का स्थिति प्रणय आदि का विभाजन करते जा रहे हैं तीसरे गतिभार्ण गति वाला है प्रतिष्ठान ऐसी स्थिति को देख लिया कि भाई एक मात्र आत्मा ही वास्तविक स्थिति वाला है प्रतिष्ठा है वो अनुत्तम प्रतिष्ठा वो अनुत्तम प्रतिष्ठा है उससे उत्तम और कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती न ऋद्य उत्तम यशमान तुतम शाम अनुतम ऐसी प्रतिष्ठा को दृष्टवा जान करके ध्रुत्या धैर्य से रो तुम जो धीमान होने के नाते हे नचिकेता उन वह हृण प्राप्ति की भी तुमने अत्य साक्षी तुमने त्याग दिया है हम तो ये पद में फे हृणगर पद भी नहीं यह आम्य पद तो छोटा सा पद भी इसे चौदह मनोवंतर तक ही रहना है और तुम तो इतने महान हो वो हृणगर पद को भी तुमने त्याग दिया है कोई महंत पद त्यागने को क्षुद्र विचार है, है ना क्षुद्र पद है यह लोग मौजी कर पाओगे है ना? उसकी है। उसकी उत्कृष्ट पद पद, में मनमहन तर जो है जमाना पूरा आनंद लेगा वो और उससे भी मान, हिरण कर पद इतनी बड़ी पदों को भी त्याग दिया कितने महान हो तुम तु तुम तो हा? मैं तो जैसे तो ऐसा, लेकिन तुम कैसा कद काम श्याम समाप्ति अत्रे कामा परिस क्यूँकी हिरणगर पद प्राप्ति में ही सारी कामना परिसम्त होती हैं। सर्वे काम आप्ता क्यूँकी उस लौकी का जितने भी आनंद है और जिन्य आनंद जितनी भी है उसकी पराकाष्ठा हिरणगर पदक है उससे आगे और कोई कारण उसके आज के शुद्ध भ्रम ही है जगत साध्यात्मा दैवादे प्रतिष्ठा आश्रय सर्वात्मक जगत का जो अद्त्मूत और अदैव आत्मक की जो जगत है इसकी प्रतिष्ठा आश्रय है वो क्योंकि सर्वात्मकत्व क्यूंकि हिण्य गर्भ क्या है सर्वात्मक ही है कर दो हिरण्य गर्भम कर्कव का अंतिम बल क्या है जितनी भी बड़ा सा बड़ा यज्ञ कर लो पास उपासना सहित यज्ञ कर दिया आपने अनेकों बार कर दिया सौ बार करने पर तो इंद्रवाद प्राप्त होता, इस नाम है उसको भी आगे करके चल गए आप तो भी आपको मिलेगा क्या यही है पद मिलेगा जो कि वो अनंतम अनंत्यम छांस है वो अनंत्यम होना चाहिए आनंद्यम अनंत्यम करके जो है अनंत एवं भावार्थ में लेना है स्वार्थी कर देना है अनंत अभयपरा निष्ठा अभय स्वरूपता का भी वही परानिष्ठा निष्ठा है गुस्से आगे और कोई अभय नाम का चीज नहीं हो सकता शुद्ध स्वरूप में ही चले जाओ अभय रूप में चले जाओ गुस्से आगे अभय किए क्योंकि सर्वत्र क्या है भय व्याप्त है, लेकिन अभय पद प्राप्त है नहीं, नहीं? कितना है भय, मृत्यु भय भी सता रहा है अज्ञान का भय भी सता रहा है नहीं इस जन में साधना होगी कि नहीं होगी ये सता रहा है इसी जन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अनुभूति होगी या नहीं होगी भ्रम साक्षात हो या नहीं होगी सद्य मुक्ति होगी या नहीं होगी ये चिंता सता रही है ये सब भय लेकिन कुछ मामलों में अब आप अभय को प्राप्त कर चुके आप जैसा पत्नी का भय है ना बच्चे का बर्बाद होने का भय है वो बच्चे है नहीं अब पत्नी है नहीं उसी लफड़ा था जो उसका भी भय नहीं रहा घरला रहे नहीं तो चोरी का किस बात अब माल्टा दुनिया भर गर्म होगा चोरी होगा अब रहेगा ही नहीं तो चोरी का भय नहीं तो अभय के अंदर भी है अरे लेकिन भय भी बसा, बसा हुआ तो भय और अभय दोनों ही हर व्यक्ति के अंदर होता है दोनों की तारतम्यता होती है किसी में ज्यादा भय है किसमें कम भय किसमें ज्यादा अभय है किसमें कम अभय है इस अभय ही बड़ा काष्ठा और भय की अत्यंत न्यूनता जो चीजें कहाँ रहेगी तो हिरण्य गर्भ प्रदम क्योंकि वो जीवन मुक्त इसलिए वहाय लेकर विरता अभय स्वरूप को प्राप्त कार्य कर रहा इसलिए वो अभय की पराकाष्ठ कहा जाएगा क्योंकि स्वरूप अनिष्ठ है जीवन मुक्त है ना स्वरूप विद्यमान है और स्वरूप क्या है अभय होता है इसलिए कह दिया अभय का वो पराकाष्ठा है अभय से परम पराग परमे पराग स्तोम मान स्तुप्यम महत् माना अनीमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संहतम अनी ऐश्वर्य जो है और भी केवल अनिमादी अष्ट सिद्धि नहीं आगे इसलिए आदि फिशिक अनिमादि ऐश्वर्यों की अष्ट सिद्धियां नवनिधिया और आदि अनेक गुण अष्ट सिद्धि नवनिधि इतना ही नहीं इससे अतिरिक्त भी अनेक गुण संहत वह हिरण्य पद है कर्मधारे समाज स्तोम महत्व निर्देश कार्य का मत लाभ वह निर्तिशय तुत्य है और निर्तिशय ऐश्वर्य सम्पन्न है निर्तिशय गुणों से संपन्न है स्तोम चल महत्या में दोनों गुण है ना? तो भी वही है और महद भी वही है इधर कर्म उदाहरण नपुंसगलिंग होने से बोला जाना नहीं तो ऐसा वसा सपड़े होता है नपुंसगलिंग में ऐसे बोल गुरु कायम विस्तीर्ण गति विस्तीर्ण गति वाला है विस्तीर्ण गति वाला है नीलच उत्पलंचा यदि नीलोत्पलम गति वैसे और दोनों को गुणवाचक ले लो तो फिर तरह तो महच करोरी दुंद, में, में लानी पड़ जाएगी तब व्यक्ति प्रकाप ले जाओगे उसके अपेक्षा से शब्द को तद्वान में तद्वान गुणवाचक गुणी में भी प्रयोग हो जाता है शुक्ला शुक्ला पटाहा क्या है शुक्लवान पटाहा यही तो होता है गुणवाचक शब्द भी गुणीवाचक बन जाता है इसलिए महाशब्दे भी गुणवाचक अनेक गुणवान कह दिया अनेक गुण है ना उसे कोई पर ले लो तो विशेष वाचक हो गया और तो विशेषवाचक हो गया कर्म धारे कर दो तो आसान हो जाता गुरु गाय विस्तीर्ण गति वाला लेकिन उसकी भी आगे में गति तो है ही जिनकी वो शरीर में तो है राजमान है प्रतिष्ठान स्थिति आत्मनो अनुत्तम अपनी दृष्टान आत्मनो अन स्वयत आत्मन अग्नि अनेक भावना चैर्ें न मे दोष भावना अनाकर्षण तेनाषण प्रयोजक चिंतल धैर्य चित्त का बल है उसके अंदर नचिकेता में यह विशेष बल है कि की अनित्यत्ष कहा उस गर्भ पद में भी अनित्यत्वि दोष को देख लिया और उस भावना से अवस्त होकर के उस उस पद के द्वारा भी वह आकृष्ट तो नहीं हुआ उसके उसे भी वो आकर्षित तो नहीं हो रहा है ऐसा चित्त में उसका एक विलक्षण बल है। आगे कहे पल ही निन्द्य यही पल तगड़ा हो गया बलवान हो गया तो उसी को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं होगा न तो जितने भी हमारे जो मोहम्मद अली वगैरह बॉक्सिंग वाले इन्हीं को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा हम लोग को तो मिले नहीं सकेगा तो नहीं है पहलवानों को मिलेगा ऐसा अर्थ नहीं है या पल यही है हिरण्य पद पर्यंत के सकल पद प्राप्ति सगल प्रकारश्वर्य प्राप्ति सगल पर गुण प्राप्ति में भी दोष आविष्करण करो था उससे आकृष्ट न होना ही चित्त विलक्षण बल तारस बलवान ये था अत धीर धरती से युक्त होने से वो धीर कहा गया धीमान सन नचिके तो अत्य साक्षी और आकांक्षा अत सी अर्थात उस पर जो ब्रह्म है बरम, ब्रह्म कोई चाहते हुए ब्रह्म कोई चाहते हुए, तुमने इस अमित हिरण गर्भ पद को भी दिया है सर्वमे तो संसार भोग जाते यह सारा का सारा संसार भोग समूह है और कुछ नहीं है हरण गर्भ भी संसार का अंतर्गत है ये भी संसार भोग मात्र प्रदान करने वाला है यह वास्तविक परमानंद को कराने वाला पद नहीं है उस परमानंद स्वरूप पद जो है उसको चाहते हुए नचिकेता ने, ने इस संसार भोग स्वरूपता इस हिरणगर पद को भी त्याग दिया है अहो पता अनुत्तम गुण ओसी तुम तो अनुत्तम गुण वाले हो मने सर्वोत्तम गुण वाले हो अनुत्तम मने खराब गुण वाला ऐसा अर्थ नहीं करना बौरी समाज में भी देतम और कोई गुण नहीं हो संसार ऐसा व्यक्ति से बढ़कर कोई व्यक्ति संसार में नहीं हो सकता पहचानना मुश्किल होता है संतों को ऐसे संतों को जिसको कोई पद ही इच्छा प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं है वो कैसे रहता होगा जिसको सुर्खियों का उन्मत्तवत ठीक है नड़वत ये सब शब्द वत रहेगा बालवत रहेगा जड़वत रहेगा उसका कोई पहचान नहीं कभी नहीं, नहीं वैसे पहचानना में संत है वो कोरे के ढेर के पे पड़े रहते थे बुले का परिक्रमा मार्ग में थे विवाहित थे विवाह के बाद जमाने वो थी होती थी। में ही शादी का तय हो जाता था पिता के वचन लगे विवाह तो कर लिए कोई समय पहले ही पत्नी को हाथ जोड़ दिया पहले ही रात पे और कहा की देखो हम तो साधन भजन करते है हमको ये सब चीज जाल में पड़ना नहीं है तुमको मानना होता मानो नहीं तो तेरी मर्जी है दूसरी तो शादी कर ले। इन मैं तेरे से कोई समझ नहीं मैं तुमको राधा मानकर तेरे को मेरे यही सामर्थ्य है तो उसने भी कहा मैं आपको कृष्ण मानकर पूछती रहूंगी और वो हमेशा इसलिए देखो हमें किसी दुनिया को मालूम नहीं होना चाहिए हम दोनों क्या है कैसे है ये तुम झोपड़ी प्यवार है ना तुम्हारी अपनी मर्जी है भिक्षा पे जो मिल जाए रोटी पानी बना दिया करो सेवा कर लिया करो आराम अपनी मस्ती ना तेरा रोटी से मतलब ना तेरे से मतलब है तुमको मेरे से मतलब नहीं होनी चाहिए मैं कैसा रह रहा हूँ क्या है तुम जैसे चाहो वैसे रहो हम जैसे चाहे वैसे रहो तो कूड़े के ढेरों के पास और कई तो बार जान करके उसने पति चाहती ला दी थी, थी रोटी उसको दूध ठहरे तू ही खा ले हम, हमें कोई मतलब नहीं कूड़े तो में फेंका हुआ चीजों में से उठा करके सड़ा फल में से निकाल के खाते थे अरे परम ज्ञानी थे उनके दर्शन से पता लग जाता इसलिए क्या कर लगे फिर नहाना भी बंद कर दिया गंदा फंदा रहेंगे ना तो को पता भी नहीं चले ये तेजस्वी है उत्पाद के रहते, तो रहते थे गंदगी मस्त रहते थे जब पहली बार दर्शन हुआ तो मौन संभाषण हुआ। मौन संभाषण न हमने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा लेकिन सारा वार्तालाप तो वही कहते रहेगी संसार में कोई सार नहीं है जितना भी तुम भटक लो ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं यही उनका उपदेश था अब बताओ कैसे उपदेश दिया यदि स्थिति नहीं होती तो कोई पहचान नहीं लोग ये सर पागल है पागल समझते थे किसी ने भी उनको पहचाना ही नहीं, नहीं। शरीर भी छोट छोहचानने की संज्ञानी जो ऐसे होते है जिसने सर्व पद को त्याग दिया इसे कहते वह उनसे उससे भी बढ़कर कोई उत्तम गुण नहीं है जिसके अंदर कोई काम नहीं है। निष्काम स्वरूप हो जाना निष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर लेना इससे बढ़कर गुण संसार में कुछ नहीं तो किया ब्रह्म विद्या प्राप्त होना किसी कहते ब्रह्म विद्या से बढ़कर कुछ नहीं और ब्रह्म विद्या कब प्राप्ति कैसे हुई बिना निष्काम भाव को प्राप्त हुए बिना निष्कर्मी को सिद्धि किए आप उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं किए विद्या नहीं प्राप्त हो सकती पहले बोल चुके श्रीमंदो विभव यम नो सुनते हुए भी वो प्राप्त होता नहीं और निष्ठा प्राप्त होने पर भी उसका अनुभूति नहीं होता तत्व तो निष्ठा हो भी जाए स्वरूप निष्ठा होना कठिन है इधर आचार निष्ठा तत्व तो निष्ठा स्वरूप निष्ठा इन तीनों क्रमों के आधार पर कहा गया है जिसके आचार में तो भी निष्ठा नहीं है उसको सुनने को भी नहीं मिलता जिसके आचरण में निष्ठा आ जाती है उसको सुनने को मिलेगा किएगा जब आचार निष्ठा हो जाए सुनने को मिल गया और फिर भी वह अपन निष्काम भाव से नित्य निमित्त कर्मों को करता हुआ मोक्ष बने रहता है किसी पद की प्राप्ति की लोलुपता नहीं रहती है उस व्यक्ति के अंदर लाभ होगा लप्ठा हो सत्य निष्ठा के पश्चात उसके अहंकार न करते विद्वत्ता के अहंकार न करते हुए बने रहकर, मन और अभ्यास करता है वह स्वरूप निष्ठा को प्राप्त करता है जिसको वहा ज्ञाता शब्द से कहा इसलिए कह रहे नचिकेता की स्तुति के द्वारा ये नचिकेता करना लक्ष्य नहीं है यम राज्य तो ब्रह्म ज्ञान भी लेकिन लक्ष्य यमराज जी का की स्तुति के द्वारा साधक को सतर्क करना तो है ये तो वास्तविक मुख्य हो या जिज्ञासु हो या शुश्रूषु हो तो तुम्हें कैसे और आना चाहिए ये साधक का लक्षण है जो नचिक्यता की स्तुति है अधिकारी का स्तुति करने का मतलब है उसके गुणों को कथन करोगे ना वो तो क्या है क्या नहीं है और वही साधन के लिए क्या होगा उन गुणों को अपनाना है साधक का साधन अधिकारी होगी कोई न चाहिए हो रहा है क्यों ऐसे कह रहे हैं वो भी बता रहे तम दुर्दर्शम गुढ़ष्ठम गुहा पुराणम अध्यात् कमीन देवम मध्वाधीर हर्ष शोक तम दुर्दर्शन जिसको तुम जानने की इच्छा किए हो वो जो आत्मा है वह दुर्दर्श है दुखे तो दर्शनम बहुत अभ्यास की अपेक्षा रखता है दृढ़ भूमित्व को प्राप्त करना पड़ेगा त्र यो अभ्यास त्र यो अभ्यास है उस विषय में यज्ञ करने का नाम ही अभ्यास है से कि नहीं दीर्घ कालि दीर्घ काल निरंतर और सत्कार पूर्वक आसीवित हो तब वो दृढ़ भूमिता को प्राप्त करता है उसको संकेत कर देव कह रहे हैं वह दुखी मस्या बहुत अभ्यास के अपेक्षा है ना दृढ़ भूमिता पर्यंत की अभ्यास इसलिए वह दुख है उतना धैर्य का आदमी के पास आदमी चाहता है जल्दी से जल्दी कई लोग बोलते हैं महाराज तीन साल लगेगा अच्छा बाबा बहुत समय लग रहा है तीन साल ही उनके लिए बहुत हो रहा है तो क्या करें यहाँ तो भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म संसि अनेक जन्म संसि जब तीन साल के लिए परेशान आदमी तो क्या पाएगा वो शब्दार्थ भी पकड़ में नहीं आएगा उसको मूर्ख है और क्या जो जिंदगी वेदा श्रवण में नहीं दे सकता तो क्या पाएगा दुखे दर्शन दुर्दर्शन क्यों वो दुर्दर्श है ये गोडाम गहरा मतलब। वो अत्यंत गहन है क्योंकि पंचकोश के भीतर है पंचकोष के भीतर है ये शरीर तय के भीतर है? जिसका भेदन करके अंदर घुसना और उसको निकालना बड़ा कठिन है समुद्र तो में को चुन करके रुन जा सकता है है कि नहीं? और आजकल ऐसे संसाधन बना दिया उपग्रहों को बना दिया वहां भी जा सकते हो आ सकते हो क्या क्या कर सकते हो पंच कोष को छीर कर अंदर जाना हम जो कि अत्यंत अंतरत्ता में वो शुरू है वो वह भी अत्यंत अपराप्त सा हो गया केवल एक मोह के कारण इस स्थल शरीर में निरूढ़ जो मोह है इसे कारण इस वज, में वज्र को काट नहीं पा रहे इस अध्यास वज्र इसलिए लिखते अध्यास वज्रे जो अध्यास है वज्र के समान ज्ञान भी वज्र से ही काटा जो वज्र को वज्र ही काट सकता है कोई दूसरा तो काट नहीं इसे कह गोढ़ गोढ़ मैंने कहा देश में घुसकर छिपा हुआ के जैसा गुहा हित गुहा हित मैंने बुद्धि में स्थित है बुद्धि के प्रत्येक वृत्ति ज्ञान के साथ वह अनुस्यूत है गहवरिष्ठम विश्व में अभी अनेक अन गहवरिष्ठम अनेक अनर्थ जाल में भी व्याप्त होकर विमान जिसको हम समझ रहे हैं, उस अनर्थ का भी अध कहा ग कैसा है आप व पुराण अनाद्य विद्यमान रहते हुए भी कभी जरा मृत्यु ऐसे जीर्ण क्षीर्ण होने वाला नहीं है नित्य नव नवेला ही रहता है अध्यात्मिक मेन देवम वो कैसा है और देवम प्रकाश स्वरूप प्रकाशात्मक लेकिन तुम इसको अच्छी तरह से जानते हुए न चाहिए था अध्यात्म योगिकमेन अध्यात्म योग से ही उसका अधिकम हो सकता है यह तुम जानते हो जान करके की मतवा धीरो हर्ष शोको जो थी चित्त विषयों से हटाकर आत्म स्वरूप में लगाने का नाम ही अध्यात्म आत्मा अधिकृत सर्वेश अध्यात्म युग ताध्यात्म योग देव ग्रहीत शक्यती मत्र धीरो हर्ष शोको जहा थे जो तो धीर पुरुष होता है विद्यमान तो पुरुष है वह हर्ष शोक रहित होकर उस अध्यात्म योग के लिए प्रयास करता है आत्मा जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो तम दुर्दर्शन दुखे न मस्या बहुत प्रयास करना होता है शरीर लोग समझते हैं संग्रह करना कठिन है, है कि नहीं लोग सोचे बहुत कमाना पड़ेगा बहुत पैसा इकट्ठा करोगे तो गाड़ी घोड़ा मकान टगान बनेगा नहीं लोग ये समझते हैं कि संग्रह करना कठिन है लेकिन शास्त्र कहता है संग्रह करना तो बहुत आसान है इन त्यागना बहुत कठिन त्यागना बहुत कठिन पकड़ना आसान है ठीक विपरीत संसार के विपरीत हम मकान को बनाना कितने महीने लगते और तोड़ने में खटाकर -खट। चाहो तो दो तो घंटे के अंदर बुडोजर लगा तो सब स्वाहा, बनाने में समय लगता है तोड़ने में समय नहीं लगता लेकिन उल्टा है अध्याप प्रशासन अनुसार बनाने में कोई समय नहीं लगता लेकिन त्यागने में बहुत समय लगता क्योंकि चौरा चिरा के योनियों में चल कर आया हुआ इस मनुष्य को ऐसी वासनाएं इसके अंदर भरी पड़ी है